रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी योगानंद योगिन महाराज तो इतने जी जान से माँ की सेवा किया करते थे वह केवल माँ को दीक्षा गुरु मानने के कारण ही न था दीक्षा के पूर्व भी यह सेवा विविध रूपों में अभिव्यक्त हुआ करती थी ठाकुर के जीवन काल में भी माँ गृहस्थी के कई विषयों में योगिन पर निर्भर थी ठाकुर के श्याम निवास के प्रारंभ में योगिन दक्षिणेश्वर में भी माँ की देखरेख किया करते थे काशीपुर में रास्ते समय ठाकुर के लिए क्या व्यवस्था करनी होगी यह माँ योगिन के माध्यम से सबको बतलाया करती थी ठाकुर का स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अधिक बिगड़ता देख कर किसी किसी सेवक के हताश हो जाने पर माँ योगिन से कहला भेजती उससे कह दो हताश मत हो उनका स्वास्थ्य तो आजकल थोड़ा अच्छा ही है अब तो घाव का मुँह थोड़ा बाहर की ओर आया है इत्यादि ठाकुर के देश जाग के पश्चात माँ जब काशीपुर के शमशान में शोक विवल हो गई थी तब योगिन और बाबूराम ने ही उन्हें सांत्वना प्रदान की थी इस प्रकार योगिन सदैव ही मातृ सेवा के लिए उत्सुक रहा करते थे अन्य लोग जहाँ पीछे हट जाते माँ को वहाँ योगिन मिल जाते जैसे किसी दिन उन्होंने लाटू से बाजार जाने को कहा पर मनमोजी लाटू का मन दूसरी ओर लगा होने के कारण वे न जा सके तब योगिन को बुलाया गया और वे आनंदपूर्वक कार्य संपन्न कर आए योगिन महाराज ने माताजी को जगदम्बा के रूप में पाया था और यह भी समझ लिया था कि स्वयं को उनके चरणों में पूरी तौर से सौंप कर ही वे निश्चिंत हो सकते हैं माँ के प्रति उनका क्या ही अगाध विश्वास था यह बात एक दिन की घटना से स्पष्ट हो जाती है शरद महाराज ने एक बार उनसे कहा योगिन मैं तो नरेंद्र की सारी बातें समझ ही नहीं पाता वह कितने किस्म की बातें करता है जब जिस विषय को लेता है उसे इतना बड़ा कर डालता है कि उसके सामने बाकी सब बिल्कुल छोटे हो जाते हैं योगानंद बोले शरद तुझे एक बात बताए देता हूँ तू माँ को पकड़ वे जो कुछ कहें वही ठीक मानना इतने पर संतुष्ट न होकर वे उन्हें माँ के पास ले गए इसी प्रकार शरद महाराज ने धीरे धीरे माँ की सेवा का सौभाग्य पाया और मात्र सेवा की पराकाष्ठा दिखाकर वे रामकृष्ण संघ में चिर स्मरणीय हुए माँ की सेवा के फलस्वरूप पावन चरित योगानंद जी के मन में ऐसा दृढ़ आत्मविश्वास जन्मा कि एक बार तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद की चेतावनी को भी अनसुनी करते हुए माँ की कृपा से निर्भीक हो एक असाधारण पथ पर चलने का साहस किया था प्रथम बार विदेशों से लौटने पर स्वामी जी ने जब देखा कि योगिन के साथ एक ब्रह्मचारी भी माँ की सेवा में नियुक्त है तो उन्होंने इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए जानना चाहा माँ के पास तरह तरह के लोगों का आना जाना है वहाँ रहते हुए यदि ब्रह्मचारी का मन अधोगामी हो तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा योगानंद ने स्वाभिमानपूर्वक अपने सीने पर हाथ रखकर उत्तर दिया मैं सेवक योगानंद के इस मय के पीछे किसकी अदृश्य शक्ति प्रेरक थी यह कहने की बात नहीं योगिन की जैसी माताजी के प्रति भक्ति थी माताजी का भी संतान के प्रति वैसा ही वात्सल्य था उनके बारे में माताजी ने कहा था योगिन कृष्ण शखा गांधीधारी अर्जुन है धर्मराज के स्थापनार्थ भगवान की नरदीरा में सहायक होकर आया है अपने प्रेम पात्र योगिन की स्मृति भी माँ के लिए एक स्नेह की वस्तु थी योगानंद ने माँ के लिए एक रजाई बनवा दी थी उपयोग करने लायक न रह जाने पर एक दिन माँ ने एक भक्त को उसकी रुई धुनवा कर तथा नया गिला लगवा कर ले आने के लिए कहा पर थोड़ी देर बाद बोली रहने दो रजाई को ले जाने की जरूरत नहीं यह रजाई योगिन ने दी थी इसे देखते ही योगिन की याद आती है योगानंद के देह त्याग के बाद एक बार माँ ने कहा था योगिन जैसा मुझे कोई भी नहीं चाहता था फिर यह भी कहा था मेरा भार क्या हर कोई ले सकता है योगिन ले सकता था और शरत ले सकता है